राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वरा प्रस्तु थे आठ से चौदा वर्ष के बच्चों के लिए उमंग शंखला के अंतरगत कारिक्रम डॉक्टर आनंदी बाई जोशी मुझे भी भेजू ना मां मां तुम बोलती क्यों नहीं स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता है कुछ बोलो ना मां हां मैंने तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात की थी मां बोलो ना पिताजी ने क्या कहा बेटी तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि हमारे परिवार में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता उन्हें तो घर का काम चूल्हा चौका ही करना है मां बच्चों यह बालिका आगे चलकर भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी इनका नाम था आनंदी बाई जोशी। इनका जन्म 31 मार्च 1865 को मुंबई यानि बंबई के कल्यान नामक स्थान पर हुआ। आनंदी का परिवार पुराने रीती रिवाजों को मानने वाला था। केवल नौ वर्ष की आयू में ही आनंदी का विवाह उससे काफी बड़े आयू के गोपाल राव जोशी के साथ कर दिया गया गोपाल राव बड़े ही उदार हृदय के व्यक्ति थे वो अक्सर आनंदी का उदास व बुझा हुआ चेहरा देखकर चिंतित रहते और एक दिन अलंदी से क्या बात है तुम कुछ उदास दिख रही हो हां बोलो बोलो ना मैं मैं पढ़ना चाहती हूं पढ़ना चाहती हूं अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है तुम्हें आज तक मुझे क्यों नहीं बताया है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सच आप कि अच्छे हैं <laughs> गोपाल राव की सोच थी कि खुशहाल परिवार के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक है इसलिए उसी दिन से उन्होंने आनंदी को पढ़ाना शुरू कर दिया आनंदी आनंदी जी आनंदी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं पुस्तक और ये स्लेट हम्म मेरे लिए हाँ आनंदी ये तुम्हारे लिए ही है हाँ पढ़ना वो भी एक लड़की का उस समय के लोगों को भला कैसे सहन होता आस पढ़ोस के लोग गोपाल राव और आनंदी पर कटाक्ष करने लगे देखो तो सही अरे शर्म नहीं आती है क्या आज शर्म तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है समझ से आओ, और नहीं तो क्या इस तरह के लोगों को अशिक्षित अरे पत्नी को पढ़ाने चला है अरे देखो तो सही पत्नी को पढ़ाने चला है शर्म नहीं आती अरे यदि महिलाएं पढ़ने लगी तो खाना बनाना बर्तन साफ करना पशुओं की देखभाल कौन करेगा तो भैया समाज तो आनंदी के पढ़ने के विरोध में ही था उसके मां-बापू भी पढ़ाई के कारण आनंदी से नाराज रहने लगे यहां तक कि उसकी दादी ने तो एक बार उसकी किताबें जानवरों के आगे फेंक दी लेकिन आनंदी का दृढ़ संकल्प परिश्रम तथा गोपाल राव का सहयोग रंग लाने लगा था आनंदी घर पर ही पढ़ाई करने लगी इसी दौरान आनंदी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन एक सप्ताह बाद ही बच्चा बीमार हो गया और सही समय पर इलाज ना होने के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई लेकिन आनंदी ने हिम्मत नहीं हारी उसने पढ़ाई जारी रखी देखते ही देखते वो मराठी गणित और अन्य विषयों में पारंगत हो गई सुनो जी हुँ? मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम अपने बच्चे को बचा नहीं पाए इसलिए मैं अब डॉक्टर बनना चाहती हूं किया ताकि किसी मा का बच्चा इलाज के अभाव में ना मरे ठीक है अनंदी कि तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए मैं अपने तबादला खोलापूर से मुंबई करवा लेता हूं कि जैसा आप ठीक समझें मुंबई आने पर आनंदी ने एक मिशनरी स्कूल में प्रवेश लिया और वहीं आनंदी की पढ़ाई जारी रही लेकिन गोपाल राव का विचार कुछ और ही था अपने विचारों को साकार रूप देने के लिए अपने जानने वालों से वो आनंदी की पढ़ाई के विषय में जानकारी हासिल करने लगे फिर एक बिन आनंदी मेडिकल की पढ़ाई के लिए तो तुम्हें अमेरिका जाना होगा लेकिन हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है तुम इसकी चिंता मत करो मैंने सुना है कि उच्च शिक्षा के लिए कुछ व्यक्ति तथा संस्थाएं योग्य विद्यार्थियों की मदद करती हैं अच्छा हां इस बारे में मैं कुछ समाचार पत्रों वो पत्रिकाओं में लिखूंगा भये ऑफ पर यिए खोप आल राओ अपने कां में जुठ गए और समाचार पत्रपत्र काओं में लिखने लगे है है कि गोपाल रौ के एक पंत्र को ब्रिटिस मिशिंडरी मेरी कारपेंटर ने पढ़ा उसने आनंदी की मदद करने का फैसला किया सच में पढ़ा कि मदद करने के लिए देखो जी हुँ? मेरी कारपेंटर ने हमारी मदद करने के लिए पत्र लिखा है सच हां <laughs> दिखाओ तो <laughs> इस प्रकार मेरी कारपेंटर व आनंदी एक दूसरे को पत्र लिखने लगीं आनंदी मेरी कारपेंटर को मौसी कहने लगी अपने पत्रों में आनंदी भारत के जनजीवन व रीति-रिवाजों के बारे में मेरी कारपेंटर को जानकारी देती शीघ्र ही आनंदी के अमेरिका जाने के लिए धन का प्रबंध हो गया लेकिन वो धन इतना नहीं था कि आनंदी व गोपाल राव दोनों जा सकते आनंदी जी तुम अमेरिका अकेले ही जाओगी आप क्यों नहीं आनंदी अभी इतने ही धन का प्रबंध हुआ है लेकिन तुम चिंता मत करो मैं बाद में आ जाऊंगा जी उस समय किसी महिला का अकेले विदेश जाना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था समाज में इसका जबरदस्त विरोध हुआ 7 अप्रैल 1883 को आनंदी पानी के जहाज से कलकत्ता से अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई उस समय अमेरिका जाने के लिए पानी का जहाज ही यातायात का साधन था इस प्रकार वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी लेकिन अमेरिका जाकर भी आनंदी ने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा और खानपान में भी अपने पारिवारिक संस्कारों को नहीं छोड़ा तथा शुद्ध शाकाहारी ही रहीं पेंसिल्वेनिया में अत्यधिक ठंड थी इसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा लेकिन खराब स्वास्थ्य के बावजूद 11 मार्च 1886 को आनंदीबाई ने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की पेंसिल्वेनिया में आनंदी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब हो रहा था उन्हें क्षय रोग ने जकड़ लिया था उस समय टीबी एक असाध्य रोग था आनंदी को अपना देश याद आ रहा था कि उनकी आखों में बीमार लोगों की सेवा का सपना था कि इसी बीच गोपाल राव भी पैंसिलवेनिया पहुच गए कि अक्तूबर 1886 में वो गोपाल राव के साथ मुंबई के लिए पानी के जहाद से रवाना हुई सुनो जी हुँ? पता नहीं मुंबई में लोग हमारे साथ कैसा व्यवार करेंगे अरे घबराओ मत अब तुम डॉक्टर आनंदी बाई जोशी हो हाहा <laughs> आशा के विपुरीत मुंबई बंदरगाह पर सैकड़ों व्यक्तियों की भीड उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी डॉक्टर अनन्दी भाई जिन्दावाद जिन डॉक्टर अनन्दी भाई जिन्दावाद बिल्कुल सही बात है देखो तो सही इनकी पोशाक आज भी भारतीय है हां हां बिल्कुल भारतीय है भाई ये तो बिल्कुल है धन्यवाद डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की नियुक्ति कोल्हापुर रियासत के अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में हुई उन्हें इस अस्पताल के महिला वार्ड का इंचार्ज बनाया गया लंबी समुद्री यात्रा के कारण इनका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो गया था <coughs> आनंदी सुनो जी हम हां अब मैं अब मैं नहीं बचूंगी आनंदी <coughs> मेरा अंतिम समय आ गया है नहीं आनंदी नहीं ऐसा मत बोलो कि तुम्हें स्वस्थ होना ही है अनंदी तुम्हें घरीब बीमार लोगों की सेवा करनी है कि मुझ मुझसे कि मुझसे कि जितना बना कि मैंने कि मैंने किया अनंदी अनंदी हाँ डॉक्टर आनंदी बाई जोशी अधिक समय तक जीवित नहीं रही। स्वदेश लोटने के कुछ महीने बाद ही 26 फरवरी 1887 को उनकी मृत्ति हो गई। उनकी आईयू भले ही कम रही। परंतु देश की पहली महिला डॉक्टर के रूप में वो सदा के लिए अमर हो गई आने वाले समय में लाखों भारतीय महिलाओं के लिए साहसी डॉक्टर आनंदीबाई पथ प्रदर्शक बनी रहीं और बनी रहेंगी डॉक्टर आनंदीबाई जोशी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन शर्मा विषय समन्वय डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख डॉ राजदेव सिंह निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार नीरज शर्मा बावला कोचर सुचित्रा गुप्ता राजश्री त्रिवेदी और श्रेया धन्यांकन सतीश लाळे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और दीपा तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा